मंत्राठ सहनावत सहनौ भुन सह वीर कर्वावहे तेजस्विनावीतमस्तो म विषा वह शांति शांति शांति चले जी नमस्ते ईश्वर की कृपा से नमस्ते जी हम तथर्थ भावना उस परमात्मा का जो वाचक ओम है उस ओम का हमें जाप करना चाहिए और साथ साथ उस ओम का जो वाच ईश्वर है उस ईश्वर को भी अपने मन के अंदर लाना चाहिए उसकी भी भावना करनी चाहिए ये करने से लाभ ये होता है कि ईश्वर की भावना के साथ जो निराकार पर ब्रह्म है कभी बंधन में नहीं आने वाला जो परमात्मा है उस परमात्मा की मन में भावना लाते हुए जब ओम का जाप करते हैं तो उससे प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम होता है प्रत्यक्ष चेतना मतलब कि प्रति व्यक्ति में जो चेतना है अर्थात प्रति व्यक्ति में चेतना क्या है परमात्मा और आत्मा हाँ परमात्मा और आत्मा आत्मा प्रति आप में भी आत्मा है मुझ में भी आत्मा है तो प्रत्यक्ष चेतना का मतलब हुआ आत्मा उसका अधिगम होता है उसका साक्षात्कार होता है उसका साक्षात्कार होता है और साथ साथ जो है अंतराय जो है जो विघ्न है जो योग के जो भी विघ्न है बाधक तत्व है उनका अभाव होता है ये कल हम आपने आपको हमने बताया था की अर्थ सहित अर्थात है जो ऐश्वर्यशाली है जो है सचिदानंद स्वरूप आनंद गंध घन जो परमेश्वर है उसको अपने हृदय में उसकी भावना लाते हुए जब ओम का जाप करते हैं तो आत्मा का दर्शन होता है खुद का दर्शन होता है ईश्वर का भी दर्शन होता है और अंतराय का भी अभाव होता है विघ्न का भी अभाव होता है उसको ये पता चल जाता है आत्मा को कि जैसे ईश्वर जो पुरुष है जो सब जगह विद्यमान जो पुरुष है वह शुद्ध है प्रसन्न है आनंदमय है मने प्रसन्न है केवल है अनुपसर्ग है मने निर्विकार है वैसे ही बुद्धि का प्रति संवेदन करने वाला पुरुष जो है यह भी जान जाता है कि मैं भी शुद्ध हूँ मैं भी पुरुष हूँ परमात्मा पुरुष ब्रह्मांड रूपी पुरी में निवास करता है और मैं जो इस शरीर में निवास करता हूँ ऐसा वो जान जाता है वह जैसे परमात्मा शुद्ध है वैसे मैं भी शुद्ध हूं ऐसे वह जान जाता है परमात्मा जैसे प्रसन्न है वह आनंद स्वरूप है तो जब वह ओम का जाप करता है और आत्मा का दर्शन होता है तो उसको भी ये अनुभव होने लग जाता है कि मैं भी सुखी हूं मैं भी आनंद में हूँ और जैसे भगवान में कोई विकार पैदा नहीं होता जैसे वो सरता गलता नहीं है वैसे मैं भी सरता गलता नहीं हूँ इस प्रकार वह अधिगत क्षति जान जाता है उसके मैंने उस स्वरूप को समझ लेता है या उस पुरुष को जान जाता है अब दूसरे नंबर में है कि मैंने तो अधिगम चेतना प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम कहा था आत्मा का दर्शन होता है खुद के स्वरूप का दर्शन होता है अब दूसरा जो अंतराय है जो जिसका अभाव होता है ओम जाप करने से अर्थ सहित तो उसमें कह रहे हैं कि अथ के अंतराया ये चित्त से विक्षेपा बोल रहे हैं कि चित्त को जो परेशान करने वाला है मन को जो चंचल करने वाला है मन को जो विक्षिप्त करने वाला है विक्षेप का मतलब ये हुआ ना जी मन को जो विक्षिप्त करने वाला है मन को जो परेशान करने वाला है मन को जो अव्यवस्थित करने वाला है वो अंतरायक कौन है कौन है वो अंतरायक तो अथ के अंतराया वे जो अंतराय हैं वे जो विघ्न हैं जो चित्त के विक्षेप है चित्त के विक्षेपक है चित्त को विक्षिप्त करने वाले हैं परेशान करने वाले हैं वे कौन हैं कौन कौन से हैं कहने कहे पा ये हुआ के पुनस्ते की अंतो वाई थी वे कौन हैं पुनः और कितने हैं के पुनस्ते वा इति पुनः कितने कौन है वो पुनः और वे कितने हैं समझ गए जी गया जी मैने अथ के अंतराया के अंतराया का क्या अर्थ हुआ अंतराय कौन है कौन के बहुवचन है कौन है कौन कौन है ये चित्त से विक्षेपा जो चित्त के विक्षेप हैं, चित्त को विक्षिप्त करने वाले हैं, वे कौन कौन से हैं? के पुनः ते की तो और वे कितने हैं दो चीज पूछ रहे हैं वह कौन है उसका नाम क्या है और वे कितने हैं, जो मन को परेशान करता है चित्त को विक्षिप्त करता है वाह यहाँ पर है और अर्थ में वाह किस अर्थ में है जी और, और अर्थ में समुच्चय अर्थ में तो उत, उत्तर दे रहे हैं ये बोले व्याधि बोलिए जी व्याधि हाँ जी स्यान, हां। प्रमाद हां जी, म, पहले एक बार मैं बोलता हूँ फिर आप बोलेंगे तो आप उच्चारण आपका ठीक हो जाएगा अच्छा बोली व्याधि संशय संशय प्रमादाल प्रमादाल विरती भ्रांति दर्शना दर्शना, लब्ध कत्वा, लब्ध कत्वा, नवस्थी शन लूमिकूमिकवस्थित हाँ, एक साथ अभी बोलिए नवस्थी नवस्थित नवस्थी चित्तविक्षेपास चित्त चित्त पा, विषेपे अंतराया अंतराया।, हाँ, ते अंतराया अलग अलग करेंगे व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद प्रमाद्य अर भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकित्त विक्षेपा ते अंतराया मने ये अंतराय हैं ये जो नौ हैं व्याधि एक स्तान दो संशय तीन प्रमाद चार आलस्य पांच अविरती छ्रांति दर्शन सात अलब्बूम तत्व आठ अनावस्थित ये नौ अंतराय हैं जो चित्त को विक्षिप्त करने वाले होते हैं चित्त को दुखी दुखी करने वाले चित्त माने चित्त को परेशान करने वाले होते हैं और उससे हम परेशान हो जाते हैं तो ये नौ जो है ये योग के बाधक हैं। नौ क्या है जी ये योग के इसका मतलब क्या हुआ जी ये नौ चीज व्यक्ति के अंदर होगा तो वो योग नहीं कर सकता है यदि रोग यदि मान ली रोगी है यदि हमें घुटना दर्द है गर्दन दर्द है पेट दर्द है और आपको बोलूं कि आप ध्यान कीजिए होगा नहीं होगा नहीं होगा ना तो वर्तमान समय में जो लोग कहते हैं कि योग जो है रोग को दूर करता है ये गलत कहते हैं कि सही कहते हैं गलत कहते हैं है तो। हाँ? योग सहायता कर सकता है अच्छे होने के लिए व्यक्ति की मगर योग योग है रोग रोग है दोनों। वो जो सहायता कर सकता है वो एक्सरसाइज होता है वो योग नहीं होता योग जो है जब व्यक्ति कोई भी रोग होता है तो वह रोगी व्यक्ति योग कैसे कर सकता है और जिसको वर्तमान समय में योग कहा जाता है वास्तव में वो योग है ही नहीं वह तो एक तो तो एक्सरसाइज तो है ये तो व्यायाम है हाँ जी योग का तो मजाक बना हुआ है तो ये जो योग है योग के सब बाधक हैं योग के अंतराय हैं विघ्न हैं ये सब व्यक्ति के अंदर व्याधि हो जाए स्थान हो जाए संशय प्रमाद इत्यादि आ जाए तो फिर वह योग नहीं कर सकता है फिर योग करने के लिए सबसे पहले इन सबको हटाना जरूरी होता है इसको दूर करना जरूरी होता है समझे योग तो कुछ अंश में यदि मान लीजिए कि यदि लाभ भी करता है योग का मतलब जो है कि ध्यानम निर्विषयम मन समाधि योग समाधि उसके लिए सब जरूरी है कि ये सब हटे तो यहाँ पर व्याधि सबसे पहला जो योग का जो बाधक है योग के जो ये बाधक हैं योग के जो मल हैं योग के जो ये दोष हैं योग के जो ये प्रतिपक्ष है, है योग के जो अंतराय है विघ्न है वह व्याधि व्याधि व्याधि का मतलब होता है रोग व्याधि का मतलब क्या होता है जी रोग और रोग मतलब क्या है रोग का मतलब है कि रोगस्तु दोष वै दोष साम्यम अरोगता साम्यम अरोगता ये आयुर्वेद में लिखा है दोष की जो विषमता है बने वात पित कफ ये तीन दोष होते हैं शरीर में आयुर्वेद के आधार पर हाँ जी। तो वातपित कफ में यदि विषमता हो जाए वातपित कफ में कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए तो रोग होता है विषमता माने कम भी हो सकता है अधिक भी हो सकता है तो रोग का मतलब है वातपित कफ में विषमता इंद्रियों में विषमता सेंसेस में आंख ना कान इत्यादि इंद्रियों में विषमता रस में हम जो कुछ भी रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र जो है इसमें विषमता विषमता समझते न जी इम्बेलेंस हाँ जी इम्बैलेंस हाँ तो ये रोग है व्याधि है और व्याधि ये योग के मल हैं, योग के बाधक हैं, योग के विक्षेप है योग के प्रतिपक्ष है समझे हाँ जी तो इसलिए योग करने के लिए व्याधि दूर करना होगा इसका मतलब ये समझना है कि वर्तमान समय में योग नाम से प्रचलित है वह योग नहीं है क्योंकि व्याधि रहने से तो योग नहीं हो पाता है तो वो योग नहीं है वो दूसरी चीज है एक अलग चीज है कि योग नाम से प्रचलित है दूसरा है कहते हैं। मैं मैं एक प्रश्न लगा था था कि जब मैं पढ़ रहा ध्यान के बारे में आ, अच्छा ज्ञानेश्वर जी का भी और एक और व्यक्ति का भी उन्होंने ये जरूर कहा है कि व्यक्ति को अगर रोग हो तो भी ध्यान करे ये ठीक आप कह रहे हैं कि उसको अच्छा योग नहीं होगा उसका मगर ध्यान फिर भी ले अगर कोई बैठ के नहीं कर सकता लेटे हुए भी करे करे अवश्य तो उसका फिर भी फायदा ये उन्होंने कहा में नो ठीक है नहीं कि अच्छा वो, योग ना, ना, ना, ना, वो उस, तो ठीक है परंतु यदि वो इस वह उस समय व्यक्ति ध्यान कर सकता या कोशिश कर सकता कि सामान्य यदि कुछ हुआ हो तो जो कि हाँ सहनीय है हाँ जी सहनीय है वो तो ठीक है परंतु यदि मान लीजिए इस तरीके की बहुत कठिन यदि रोग हो गया तो फिर नहीं, नहीं ध्यान कर ही नहीं सकता फिर तो तो हाँ कर ही नहीं नहीं सकता। तो आप ठीक हाँ। कह रहे हैं। वो तो साधारण तो, रूप में कह रहे थे कि हाँ, वो साधारण रूप में तो होता ही है साधारण रूप में तो होता ही है लाभ करता ही है ऐसी बात नहीं है परंतु तो है ये योग के प्रतिपक्ष योग के मल है ये सब योग के बाधक है वो ठीक तरीके से योग नहीं करने दे देता है हाँ नहीं वहाँ पे तो, ने तो यही किया कि अच्छी तरह बैठ के करो तो असली योग तभी होगा मगर ये ना कि कि रहो मैं इस कारण नहीं कर रहा इस कारण नहीं कर रहा कुछ हाँ। तो नहीं नहीं कर है ही तो तो जब ये योग के जो प्रतिपक्ष है तो योग करने से इसमें लाभ होता है ऐसी बात नहीं है इस तरीके से उसमें नहीं है उसमें तो केवल बस एक ये जो है ना क्योंकि तो मैं ये पढ़ाता हूं ना व्यास से पढ़ाता हूं तो ये है इसमें केवल मूल सूत्र है तो हाँ सूत्र तोगे। तोगे। तोगे। तोगे तोगे। तो इनको बोल रहा हूं यहां पे सामने तो व्याधि दूसरा है स्त्यान दूसरा क्या जी त्यान अकर्मण्यता स्त्यान का अर्थ होता है कर्मण्य अकर्मण्यता अकर्मण्यता मतलब किसकी अर्था चित्त की अकर्मण्यता चित्त की अकर्मण्यता कर्मण्यता कर्म का होना कर्म में प्रवृत्त होना अकर्मण्यता बने कर्म में प्रवृत्त न होना तो चित्त का कर्म के प्रति प्रवृत्त न होना ये अकर्मण्यता है समझे हाँ जी अर्थात चित्त जब कोई कर्म करना चाहता है परंतु रजोगुण यदि अधिक बढ़ गया चित्त के अंदर रजोगुण की वृत्ति अधिक हो गई तो उस चित्त को जिस कर्म के लिए हम प्रवृत्त हुए हैं उसमें वह दक्ष हो पाएगा समर्थ हो पाएगा ना व्यक्ति जो है कुछ ऐसे व्यक्ति भी आपको जीवन में मिले होंगे या व्यक्ति हमें तो कितना बार हमने अनुभव किया है या होते हैं संसार में कि उसको यदि आप किसी कार्य करने के लिए बिठा दो तुरंत ही मन विचलित हो जाता है और फिर वह काम नहीं कर पाता है वह सोच नहीं पाता है उसमें उस व्यक्ति उस का मन उस कार्य में नहीं लग पाता है ऐसा होता है की नहीं आंजीव. क्यों होता है इसलिए होता है कि रजोगुण अधिक शरीर में मन में हो जाता है और रजोगुण अधिक मन में होने के कारण बहुत चंचल हो जाता है जब चंचल चित हो जाता है तब भी चित्त कर्म करने में समर्थ नहीं हो पाता है चित्त उस कर्म को करने में प्रवृत्त नहीं हो पाता है समझ गए स्तान मान स्त्यान कर्म आलस्य जब व्यक्ति के अंदर होता तभी व्यक्ति नहीं कर्म करता है कर्म के प्रति प्रवृत्ति नहीं होता परंतु अंतर है दोनों में चित्त में जब तमोगुण की प्रवृत्ति अधिक होती है तमोगुण अधिक बढ़ा हुआ रहता है तब तो वह आलस्य भारी भारी सामान रहेगा तो वह आलस्य हो, हो गया परंतु रजोग की जब अधिकता होगी चित्त के अंदर उससे कर्म करने की जब प्रवृत्ति नहीं होगी तो उसको कहते हैं अस्त्यान अकर्मण्यता समझ गए हाँ समझ गए हाँ जी हाँ तो स्त्यान ऐसा तो इतनी है मन में कि वो फोकस ही नहीं कर सकता किसी चीज पे फोकस ही नहीं कर सकता है उस कार्य को करने में हाँ तो स्त्यान और कुछ व्यक्ति ऐसा भी कह देते हैं कुछ विद्वान के स्त्यान का मतलब हुआ की अकर्मण्यता तो अकर्म्यता का मतलब ये हुआ कि कामचोर समझ गए जी कामचोर समझते हैं समझता है। हाँ, मन में करने तो काम कामचोर तो, तो, हाँ बस उस वो कर सकता है परंतु तो बस काम वो जी चिरा चिरा चुरा रहा है उस कार्य करने में है ना जी नहीं। तो वो उसको भी स्त्यान कह देते हैं परंतु तो जो मैं आपको बोला स्त्यान ये तो है ही परंतु ठीक है परंतु ज्यादातर विशेष रूप से जो होना चाहिए वो चित्त की अकर्मण्यता रजोगुण की प्रवृत्ति से रजोगुण की अधिकता के कारण जो चित्त का काम के प्रति जो प्रवृत्ति नहीं होती है वह चित्त की अकर्मण्यता वह स्त्यान है और तीसरा है संशय ये सही है कि ये सही है ऐसा दो प्रकार का ज्ञान निश्चित जो ज्ञान नहीं है भगवान है कि नहीं है आत्मा है कि नहीं है यदि जिसको हमें प्राप्त करना है उसी के संबंध में संशय है कि भगवान है कि नहीं है आ, और आत्मा है कि नहीं है तो ये हो गया संशय उभय कोटि स्पीक ज्ञानम संशय इत्यात दो प्रकार के दो कोटि के जो ज्ञान है एक विषय में वह संशय कहलाता है समझ गए हाँ और चौथा है प्रमाद प्रमाद कहते हैं लापरवाही को प्रमाद का मतलब लापरवाही मंदिर अर्थात उसके अंदर क्षमता है कार्य करने का वह कार्य कर सकता है परंतु परंतु वह लापरवाह है उस कार्य के प्रति उस कार्य के प्रति लापरवाह है तो हो गया प्रमाद और पांचवा है आलस्य आलस्य तमोगुण की जब अधिकता होती है और उससे शरीर में जो भारीपन होता है मन में जो भारीपन होता है और उससे कार्य के प्रति प्रवृत्ति नहीं होता कार्य नहीं करने की इच्छा रहती है तो उसको कहते हैं आलस्य समझे और छठा है अविरती अविरती कहते हैं आसक्ति को जब संसार के प्रति आसक्ति होती है किसी वस्तु विशेष के प्रति जब आसक्ति होती है तो वह आसक्ति भी योग का बाधक है सबसे पहले योग करने के लिए आसक्ति को छोड़ना आवश्यक है आसक्ति को अपने अंदर से हटाना आवश्यक है समझा जी तो ये अविरती का शक्ति का अटैचमेंट का अटैचमेंट हाँ, कर सकते हैं तो अटैचमेंट भी योग का बाधक है अटैचमेंट वाला संसार के साथ जिस व्यक्ति का अटैचमेंट होगा वह योग नहीं कर सकता योग नहीं करेगा तो ईश्वर को प्राप्त कर सकता तो ये अविरती ये भी अंतराय है और सातवा है भ्रांति दर्शन मान अविद्या विपरीत ज्ञान उल्टा ज्ञान जिसको कहते हैं विपर्य उल्टा ज्ञान भ्रांति दर्शन मूर्खता का ज्ञान अविद्या ये भी योग्य बाधक है और आठवा है अलब्ध भूमिकत्व भूमिकत्व का मतलब की हम जिस जो कार्य अपने हाथ में लिया उस कार्य को करना शुरू किया परंतु कार्य कर रहे हैं पर उसका फल नहीं मिल रहा है उसका फल नहीं मिल पा रहा है तब भी व्यक्ति छोड़ देता है उसको कि जब मैं इतना परिश्रम किया और हमें कुछ भी नहीं मिला क्या करना है इस कार्य को करके तो ऐसे ही योग व्यक्ति करना शुरू किया है ध्यान करना शुरू किया ओम का जाप करना शुरू किया और उसका परिणाम जीरो है उसका परिणाम नहीं मिल पा रहा है तभी व्यक्ति दुखी हो जाता है फिर उसको छोड़ देता है तो लब्ध का ना होना प्राप्ति जिस कार्य को अपने हाथ में उसने लिया है उस कार्य की प्राप्ति का ना होना भी बाधक है योग में योग करना हमने शुरू किया परंतु योग का जो फल है उसकी प्राप्ति जब नहीं होती है तब भी व्यक्ति कहता कि इसमें समय क्यों बर्बाद करना छोड़ो इसको या कोई भी संसार में जी कोई काम करता है वो यदि उसमें उसको बेनिफिट नहीं है उसमें उस, उसका कोई फ्रूट्स नहीं मिलता तो उसको व्यक्ति छोड़ देता है तो वह छोड़ना भी उस की प्राप्ति का ना होना भी योग में बाधक है समझे हाँ जी और अनवस्थित तत्व तत्व का मतलब होता है कि भाई फल तो मिल गया हम योग करना शुरू किए हैं योग का जो फल है वो हमें मिल रहा है मिल गया है हम किसी कार्य को प्रारंभ करना शुरू किए उसका फल हमें मिल गया है परंतु उसको हम स्थिर नहीं रख पाते हैं वह स्थिर नहीं रह पाता वह अवस्थित नहीं हो पाता तो अवस्थित न होना मतलब लब्ध होने पर भी उस फल की लाभ होने पर भी उसको स्थिर न रहना स्थित न होना ये भी जब स्थिर नहीं रहेगा तो फिर वो चाहता है कि स्थिर रहे परंतु तो स्थिर नहीं रह पाता तो फिर मन में परेशानी शुरू हो जाती है तो ये चित्त विक्षेप है और ये अंतराय है समझ गए हाँ जी और ओम का जाप करने से ये अंतराय नौ प्रकार के जो अंतराय हैं वो सब दूर हो जाते हैं ये महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि तथा प्रत्यक्ष चेतना अधिक वो प्यतराया उस अर्थ सहित ओम का जाप करने से अर्थात ईश्वर जो ओम है वो अनुभव करते हुए सत्य स्वरूप का चित्त स्वरूप का आनंद स्वरूप का जब हम बोले ओ तो मन में सत है वहाँ हमारे हृदय में विराजमान है जहां मन जा रहा है जहां पर भी हम मन ले जा रहे हैं वहां पर हर जगह प्रभु को देखना है ओ हे भगवान आप आनंद स्वरूप है मुख से नहीं बोलना बस मन ही मन ओम बोल रहे हैं और आनंद स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं भावना इस तरीके से करना है जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करना भावना है कल बताया था ना जी? ईश्वर का जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में स्वीकार कीजिए यह भावना हो गई ईश्वर की भावना होगी तो ईश्वर की भावना के साथ जब हम ओम का जाप करते हैं तो प्रत्यक्ष चेतना का आत्मा का भी दर्शन होता है और साथ साथ जो नौ प्रकार के अंतराय हैं विघ्न व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरती भ्रांति दर्शन अनवध भूमिकत्व और तत्व ये जो चित्त के विक्षेप है ये सभी नष्ट हो जाते हैं अभाव हो जाते हैं समझ गया जी चलिए अब पढ़िए अब जो है व्यास पढ़िएय नवांतराय विक्षेप चित्त विक्षेपा बोलते है नवांतराया चित्त विक्षेपा चित्त विक्षेपा चित्त के जो ये नौ जो प्रकार के जो अंतराय है स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरती जो नौ प्रकार के अंतराये जो नौ अंतराये हैं ये चित्त के विक्षेप हैं चित्त को विक्षिप्त करने वाले हैं चित्त को परेशान करने वाले हैं समझ गए इसका अर्थ हाँ जी हाँ जी आगे सही चित्त्यवंती चित्त वृत्ति वृत्तिर ब्रत्ति भवंती सहाते चित्त वृत्ति भीर चित्त के जो वृत्तिया हैं उन चित्त की वृत्तियों के साथ ये होते हैं माने ये जो नौ अंतराय हैं विघ्न है चित्त की वृत्तियों के साथ होते हैं मैंने कहने का अभिप्राय है, है कि जब तक चित्त में वृत्तियां होगी तब तक ये होंगे चित्त वृत्तियों तो जब चित्त की वृत्तियां समाप्त हो जाएगी तो ये भी समाप्त हो जाएंगे तो इसलिए कह कर ये जो व्याधि इत्यादि है ये जो है, ये, जो ये अंतराया ये जो अंतराय है चित्त के वृत्तियों के साथ होते हैं तो चित्त के वृत्ति समाप्त हुई तो ये भी समाप्त हो गया और चित्त की वृत्ति जब तक है तब तक ये भी है कुछ न कुछ किसी कुछ न कुछ, कुछ अंश में है ही होते ही है समझेजिए आगे आगे है आप एते शाम भावे न भवंती पूर्वक्त, पूर्वक्त क्या कर उसी बात आगे होते हैं तो जब ये व्याधियां इत्यादि हट जाएंगे तो एत्याम अभाव इन व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरती भ्रांति दर्शन अलब्स भूमि तत्व तत्व तो ये जब अभाव हो जाएंगे इनके जब अभाव हो जाएंगे ये जब हट जाएंगे तो चित्त की वृत्तियां भी प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति जो पूर्वक्त चित्त की वृत्तियां हैं वो भी नहीं होंगे वो भी नहीं होते हैं तो इसलिए हमें व्याधि स्त्यान क्योंकि जब व्यक्ति को कमर में दर्द हो रहा है व्यक्ति को हाथ में दर्द हो रहा है तो अब हमारे चित्त की वृत्तियां बनेगी नहीं की कमर में दर्द हो रहा है और यदि कमर में दर्द होगा ही नहीं तो उसकी वृत्तियां चित्त की वृत्तियां नहीं बनेगी कमर में दर्द हो रहा है जब हमारे शरीर में कोई व्याधि नहीं होगा तो व्याधि संबंधी वृत्तियां नहीं बनेगी यदि हमारे जीवन में स्त्यान नहीं होगा अकर्मण्यता नहीं होगी हमारे चित्त के अंदर तो फिर उस तरीके की वृत्तियां नहीं बनेगी और कर्म अकर्मण्यता रहेगी तो उस तरीके की वृत्तियां होगी कि देखो कि हमारे चित्र के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है ये कार्य करने का तो इसलिए ये कि एम अभाव अर्थात इन जो व्याधि स्त्यान इत्यादि के अभाव होने पर पूर्वोक्ता चित्तवृत्तियां पीछे जो कहे गए हैं प्रमाण विपर्य विकल्प निद्राय स्मृति ये जो पूर्व कहे हुए जो चित्तवृतियाँ हैं ये चित्र वृत्तिया नहीं होते हैं चित्तवृत्तिया नहीं होती हैं समझ गए हाँ जी हम हम्म व्यादि धातु धातु रस करण वैशम्य तो बोल रहे हैं कि तत्र अब एक एक की व्याख्या कर रहे हैं व्याधि की व्याख्या कर रहे हैं ये तो पहले बता दिया कि भाई चित्त की वृत्ति यदि अभाव व्याधि तो हाँ, हाँ।, हाँ। तो वो चित्त वृत्ति इत्यादि बोल रहे हैं कि भाई चित्त के वृत्तियां नहीं होते हैं जब यदि व्याधि इत्यादि का अभाव हो जाए तो उनमें से व्याधि की व्याख्या कर रहे हैं व्याधि तत्र व्याधि व्याधि ही धातु रसकरण वैसमयम धातु माने वातपित कप आयुर्वेद में धातु नाम से वातपित कफ को भी कहते हैं इसलिए धातु माने वातपित कफ धातु कहते हैं धाती धार यती है जो धारण करने वाला होता है उसका नाम धातु है तो हाँ वातपित कम में कफ में जो वैषम्यता है विषमता है उसको कहते हैं व्याधि दूसरा है रस वैषम्यम रस जो है रस यहाँ पर उपलक्षण है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र तो ये जो रस जो सप्त तो धातु है इसमें जो विषमता है तो यहाँ पर रस रस का मतलब समझ गए ना जी हाँ जी समझ गया हाँ जी पांच और सातों जो हाँ. हैं जो है, जो है। सातो जो है रस रक्त मांस वेदी बजा उसमें जब विषमता हो जाए रस की शरीर में कमी हो गई या अधिकता हो गई रस रक्त की अधिकता हो गई या कमी हो गई मांस की अधिकता हो गई या कमी हो गई मेद की अधिकता हो गई या कमी हो गई अस्थि की अधिकता हो गई या कमी हो गई मज्जा की अधिकता हो गई या कमी हो गई तो इनके कम या अधिक होने होना जो है ये रोग है और करण वैसमयम जो करण है जो इंद्रियां हैं आंख नाक कान इत्यादि जो है इनमें जो विषमताएं हैं नहीं दिखना इत्यादि ये है व्याधि और ओम के जाप करने से व्याधि ये दूर होता है समझ गए हाँ जी अब आगे पढ़िए पढ़ते हैं हाँ जी सत्यान कर्मन्यता कर्मता की व्याख्या कर रहे हैं तो किसका नाम है तो स्त्यान कहते हैं अकर्मन्यता माने चित्त की जो अकर्मन्यता है चित्त की जो है कर्म के प्रति जो प्रवृत्ति न प्रवृत्त न होना है रजोगुण की अधिकता के कारण वो है स्त्यान समझे हाँ जी हम्म स्त्यान भी दूर हो जाता है ओम के जाप करने से अर्थ सहित आगे संशय उभय कोटि कोटि उभय को न्यादिति बोल रहे संशय मन है की संशय उभय कोटिस्प्रग विज्ञानम माने दो कोटि के को स्पर्श करने वाला जो विज्ञान है ईश्वर है मैं भी स्पर्श कर रहा ईश्वर नहीं है ईश्वर है या नहीं है आत्मा होती है या नहीं होती है किसी भी विषय में जो दो प्रकार के जो स्पर्श करने वाला जो ज्ञान है उसको कहते हैं संशय सियात तो इदम एवं नई बम सियात बोल रहे हैं कि यह मान इस प्रकार इसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या इस प्रकार यह है या नहीं है ये जो है उभय कोटि को स्पर्श करने वाला विज्ञान ज्ञान संशय कहलाता है समझ गया आगे पढ़िए समाधि साधना नाम भावना तो ये कर प्रमाद अब प्रमाद की व्याख्या कर रहे हैं कि प्रमाद किस कर समाधि साधना नाम अभावनम समाधि है संप्रजात समाधि समाधि उनके जो साधन हैं योगांग यम नियम आसन प्रणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि उस समाधि के जो अंग हैं, उस समाधि के जो साधन हैं यम नियम आसन प्रणा इत्यादि इनका अभावनम जीवन में न होना अर्थात प्रमाद मतलब समाधि का जो साधन है हम जानते हैं कि भाई ये साधन है और हमारे पास सामर्थ्य भी है करने का कर भी सकते हैं परंतु नहीं करना है समाधि के साधन का अभाव ये जो है प्रमाद है लापरवाही है मैंने लापरवाही का प्रमाद का मतलब है कि हमारे पास सामर्थ्य है उस काम करने का परंतु हम नहीं कर रहे हैं लापरवाह कर रहे हैं वो प्रमाद है समझ गए तो समाधि के साधनों का अभाव समाधि के साधनों का आ, साधनों को न करना ये प्रमाद है आगे आलस्यम का चित गुरुत्वाद प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्ति अब जो है आलस्य की व्याख्या कर रहे हैं आलस्य किसको कहते हैं तो बोलते हैं शरीर और चित्त का गुरु होने से गुरुत्व होने से प्रवृत्त न होना चित्त और बोल रहे हैं कि चित्त मान शरीर और चित्त के गुरु होने से प्रवृत्त न होना किसी भी कार्य में ये आलस्य है तो तमोगुण की जब अधिकता होती है तब शरीर भारी भारी लगता है और मन भी भारी भारी लगता है तो व्यक्ति कार्य करने में प्रवृत्त नहीं हो पाता है समझ गया हाँ जी आगे पढ़िए अविरति, अविरती अविरतिक विषय संप्रयोजात प्रयोगात्मा, प्रयोगत्मा गर्भ अविरति की व्याख्या कर रहे हैं कि अविरति क्या है तो बोलते चित्त विषय संप्रयोगत्मा चित्त का विषयों के प्रयोग विषयों के विषयों के, के संप्रयोग आत्मा मने विषयों का प्रयोग करने वाला जो लालच है गढ़ा मैंने लालच होता है ना जी गढ़ा मतलब क्या होता है लालच, लालच। तो बोलते हैं अविरति मैने चित्त से विषय संप्रयोगात्मा चित्त का विषयों के संप्रयोग विषयों का मान चित्त का विषयों के प्रति जो युक्त होना हुआ विषयों का जो प्रयोग करने की जो लालसा है प्रयोग करना स्वरूप है जिस मान विषयों के प्रयोग करना करने का स्वरूप वाला जो लालच है विषयों का विषय भिश, माने विषयों के प्रति जो चित्त की जो लालसा बनी रहती होती है प्रयोग करने का उसको कहते हैं अविरती ये कर अविरती चित्त से विषय संप्रयोगात्मा चित्त का विषयों के संप्रयोग रूप संप्रयोग विषयों के प्रयोग जिस लालच से होता है उस लालच का नाम है अविरती माना आसक्ति हो गया ना जी हाँ जी हाँ लालच ये कह रहे आगे भ्रांति दर्शनम विपर्य ज्ञानम तो भ्रांति दर्शन विपर्यय ज्ञान को कहते हैं उल्टे ज्ञान को कहते हैं मिथ्या ज्ञान को उल्टे ज्ञान मिथ्या ज्ञान आगे अलब्ध समाधि भूमरे भूमिका लाभ भूमि बोलते अलब्ध भूमिकत्व समाधि भूमे अलाभ अलब्ध भूमिकत्व की व्याख्या कर रहे हैं अलब्ध भूमिकत्व समाधि की जो भूमिका प्राप्त न होना हम कोशिश कर रहे हैं समाधि को प्राप्त करने का परंतु उसकी जो स्टेज स्थिति जो है एकाग्र अवस्था हेलो हेलो अभी हेलो कट गया समझ में आ रहा जी पढ़ा होगा जी जी वो जो है कट गया है उनको थोड़ा तो अलग का मतलब कि समाधि की ना होना समाधि हम प्राप्त कर रहे हैं हम ईश्वर का जाप कर रहे हैं हम ध्यान कर रहे हैं परंतु ध्यान कर रहे हैं परंतु उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला रहा जो चाहिए समाधि में आने के हाँ वो हमें नहीं आ, नहीं आ रहा है मैंने हाँ जो ध्यान जो ध्यान का चाहिए वो नहीं आ रहा है हेलो लाइन कट जी। किसी रूप जी जी। है अब तो आपकी अच्छी सुनाई रही है पहले तो फिर भी थोड़ी कटकट -कट हो रही थी अब तो खत्म हो गई वो बोलते अलब भूमि कत्व तत्व मैंने समाधि भूमि है अलाभा समाधि के भूमि का लाभ न होना समाधि के भूमि की प्राप्ति न होना ये अलब्स भूमिकत्व है वो प्रयास कर रहा है समाधि को प्राप्त करने का परंतु तो उस स्थिति को ही वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो ये अलब्ध भूमिकत्व है उपलब्धि भूमि के उपलब्धि न होना समझे हाँ जी आगे पढ़े फिर अनवस्थित प्रतिष्ठा चित बोल रहे हैं अनावस्थित क्या है तो अनवस्थित लब्धाया भूम चित्त अप्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा बोल रहे हैं भूमि की प्राप्ति हो भी गई समाधि लग भी गई परंतु लगने पर भी समाधि प्रति लंबे ही सती समाधि का प्राप्ति होने पर सॉरी लब्धायम भूमि के लब्ध होने पर भी चित्त अप्रतिष्ठा मान चित्त का प्रतिष्ठित न होना जिसमें समाधि लगी है उसमें चित्त का मन का न रुकना मन की का प्रतिष्ठा न होना मन को प्रतिष्ठित न होना ये तत्व है। समझ गया है? हाँ जी आगे पढ़िए समाधि प्रति लंबे ही सति तदवस्तित्व स्यादिति क्योंकि समाधि के प्राप्त होने पर तो तद अवस्थित्व थी तो समाधि के प्राप्त होने पर उसमें स्थित होना चाहिए था तरस्थितम मैंने समाधि की प्राप्ति हो गई तो समाधि की प्राप्ति होने पर अवस्थितम से आत मन उसमें अवस्थित होना चाहिए ना उस स्थिति होना चाहिए परंतु तो वो नहीं हो पा रहा है तो वो हो गया अन चित विक्षेप नव पक्षा, योग मला योग प्रतिपक्ष योग बोल रहे हैं योगांतराया इत्य विधियंत ऐसा होते चित्त विक्षेपा नोग मला योग प्रतिपक्षा योगांतराया इत्य विधीयंते बोल रहे हैं कि ये जो चित्त के विक्षेप नौ हैं इसको योग का मल भी कह देते हैं योग का प्रतिपक्ष भी कह देते हैं योग का अंतराय भी बाधक भी कह देते हैं इस रूप में विधीयंते रूप में कहे जाते हैं समझ गए हेलो डॉक्टर साहब गया चलिए हो ही गया था पूरा हो गया यो कट गया तो ये नौ बाधक तत्व हैं और कल भी मैं आपको बता रहा था कि ये जितनी भी बाधाएं हैं कट गया था डॉक्टर साहब दोबारा से कट किया फिर दोबारा कट गया हाँ कोई आ, बात नहीं तो मैं बोल और बोल भी दिया था मैं बोल दिया था पढ़ा दिया था पूरा की हाँ वो जो उसको योग के मल भी कहते हैं योग के अंतराय भी कहते हैं योग के प्रति भी कहते हैं उसका नाम इस नाम से जाने जाते हैं कहे जाते हैं ये दोष तो ये जो है अंतराय है इस अंतराय का भी अभाव होता है सज्ज पद अर्थ से ईश्वर भक्ति करने से ईश्वर प्रणिधान से समझ गए व्याधि भी दूर होगी ध्यान भी संशय भी प्रमाद भी आलस्य भी नवस्त भी ये सब जो है दूर होते हैं हाँ जी, गया? हाँ जी हाँ जी समझ गया हाँ जी। को, कोई प्रश्न नहीं नहीं आपने दोबारा समझा दिया तो व्यास भाष्य भी सरल हो गया था आपके समझाने से पहले ही जी जी मंत्र करें समय हो गया नहीं हाँ जी, हाँ जी समय भी हो ओम पूर्णमिदं पूर्णमिद पूर्णा पूर्णस्य पूर्णस्याय पूर्णमेविष्य ओम शांति शांति शांति शांति आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओम नमस्ते धन्यवाद नमस्ते नमस्ते नमस्ते